कर्मयोग स्वामी विवेकानंद मुक्ति ये महापुरुष शुद्ध सात्विक होते हैं वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं मैंने एक ऐसा योगी देखा है वे भारतवर्ष में एक गुफा में रहते हैं मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उसमें से वे एक हैं वे अपना मयपन यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरी भाव ने ही संपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है यदि कोई प्राणी उनके एक हाथ में काट लेता है तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं यह तो प्रभु की इच्छा है उनके लिए जो कुछ भी उनके पास आता है सब प्रभु से ही आता है वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते परंतु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं सत्य भावों के प्रतिवर्ण स्वरूप हैं इसके बाद फिर वे लोग हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक रजस शक्ति होती है वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं सर्वश्रेष्ठ महापुरुष गण चुपचाप सत्य एवं उदात्त भावों का संग्रह करते हैं और ये दूसरे बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भ्रमण करके उनका प्रचार करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम पाते हैं कि वे अपने को निरंतर यही कहते आए हैं कि वे पच्चीसवें बुद्ध थे उनके पहले के चौबीस बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान नहीं परंतु फिर भी यह निश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपना धर्म प्रसार प्रसाद निर्माण कर गए हैं सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण शांत निरव एवं अपरिचित होते हैं विचार के प्रचंड शक्ति से वे भली भांति परिचित रहते हैं उनमें यह विश्वास होता है कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वारा बंद करके केवल चार पांच सदविचारों का ही मनन कर इस संसार से चल बसे तो वे चार पांच विचार ही अनंत काल तक विश्व में व्याप्त रहेंगे वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी चीर कर बाहर निकल आएंगे समुद्रों को पार कर जाएंगे और सारे संसार में व्याप्त हो जाएंगे वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने गहरे घुस जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो उन्हें कार्य रूप में परिणित करेंगे ये पूर्वोक्त सात्विक व्यक्ति भगवान के इतने समीप हैं कि इनके लिए कर्मशील होना परोपकार करना तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य करना सचमुच असम्भव सा है कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भले क्यों हों उनमें कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है जब हमारे स्वभाव में कुछ न कुछ अपवित्रता और, और शिष्ट रहती है तभी हम कार्य कर सकते हैं कर्म के पीछे साधारणतया कोई हेतु या आसक्ति रहना यह तो कर्म के स्वभाव में ही है जो एक क्षुद्र पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य की इतनी बड़ाई कैसे कर सकता है जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी चिंता रखते हैं तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश्वर इस, निंदा नहीं है हमें तो उनके सामने ससभ्रम नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए आपकी इच्छा पूर्ण हो सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती जो आत्मा में ही आनंद करते हैं जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और जो आत्मा के साथ सदा के लिए एक हो गए हैं उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता यही सर्वश्रेष्ठ मानव है इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह कभी न सोचना चाहिए कि हम इस संसार में भी किसी छोटे से छोटे प्राणी तक की तनिक भी सहायता कर सकते हैं असल में वह हम बिल्कुल नहीं कर सकते संसार रूपी इस शिक्षालय में परोपकार के इन कार्यों द्वारा तो हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं कर्म करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें यदि सदा यही सोचें कि इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वह तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त न होंगे इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम एक महान व्यक्ति हैं परंतु एक दिन हमारी मौत हो जाती है और बस पाँच मिनट बाद ही संसार हमें भूल जाता है किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है यदि इस सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है एक क्षण के लिए भी कौन सांस ले सकता है वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं। समस्त शक्ति उन्हीं की है और उन्हीं की आज्ञावर्तनी है भयादस्याग्नि तपति भयात तपति भयाद वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम अर्थात उन्हीं के आज्ञा से वायु चलती है सूर्य प्रकाशित होता है पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु संसार में विचरण करती है वे ही सब कुछ हैं हम तो उनकी केवल उपासना मात्र कर सकते हैं कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो भले के लिए ही भला करो तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी तब हृदय ग्रंथि छिन्न हो जाएगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे यह मुक्ति ही वास्तव में कर्म योग का लक्ष्य है